नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 22 दिसंबर 2013 रविवार और जो मेरा पिछला वीडियो था उसी के कंटिन्यूएशन में पिछला वीडियो था कि एमएनसी ओनर्स वो क्यों जहां भी जाते हैं मिशनरियों को आगे बढ़ाते हैं और उनको कन्वर्शन में हेल्प करते हैं ये जो वीडियो है वो उसी टॉपिक पे है कि मिशनरी अलग-अलग तकनीकें -अलग होती हैं तो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि जैसे लैटिन अमेरिका है वहाँ पे एमएनसी गए थे मतलब उस समय एमएनसी रिलेटिवली छोटी कंपनियाँ होती थीं ये लैटिन अमेरिका जब टेक होर हुआ 1500 एडी 1600 एडी 1600 एडी के आसपास पूरा लैटिन अमेरिका मिशनरियों के अंदर में � सैंडलबुद,、uh, uh, इस तरह की चीजों का व्यापार होता था और धीरे-धीरे फिर व्यापार बढ़ता गया कोयला, लोहा, इंडिगो एक तरह का डाई होता है कपड़े में रंग लाने के लिए आता है फिर अलग-अलग तरह के मरी मसाले वो सब व्यापार में ऐड होता गया पर फिर पूरा अफ्रीका कन्वर्ट हुआ और एशिया का काफी हिस्सा कन्� और अलग-अलग जगह पे जैसे इंडिया में थोड़ा कन्वर्शन हुआ और 1860 के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि 1860 के बाद जो देशों के बीच स्पर्धाएं थीं कि इंग्लैंड को डर था कि हमने बड़े पैमाने पे कन्वर्शन किया तो विद्रोह होगा और विद्रोहियों को फ्रांस या रूस या जर्मनी से मदद मिलेगी उस भय क लेटिन अमेरिका और अफ्रीका में उनकी तकनीक थी कि जो कन्वर्ट होता है उसको कन्वर्ट करो वरना उसको खत्म कर दो। तो लेटिन अमेरिका में बड़े पैमाने पे कत्ले आम हुए, अफ्रीका में भी बड़े पैमाने में कत्ले आम हुए, गोवा में भी पोटुगीज़ की ये तकनीक रही कि बड़े पैमाने पे कत्ले आम हुए थे, लो आ, हजारों लोगों को जला दिया गया है। Inquisition बोलते हैं उसको Portuguese Inquisition या Go, Goa News Inquisition। आप Google करोगे तो मुझे आएगा Goa के बारे में। और फिर उसके सारे रिकॉर्ड 1925 में जला दिए गए। वो रिकॉर्ड मेंटेन करते थे कितने लोगों को मारा, इतने लोगों को, को कोड़े मारे गए, इतने लोगों को जलाया गया। और उसके बाद वो सारे रि� force इस्तमाल करना पसंद नहीं करते थे उसके दो reason थे एक तो जो England का जो church है Church of England उसका structure ऐसा है कि वो बड़े प्यमाने में conversion नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि जो आदमी Church of England का follower बनता है उसको कुछ-कुछ rights -कुछ मिल जाते हैं और जो Church of England है उसका पादरी का appointment है लेकिन बोड में जो मेंबर है उनका एपोइंटमेंट कौन करता है वहां के MP और वहां का प्राइम मिनिस्टर यानि एक तरह से वो Church of England है वो पूरा British Government के अंडर में आता है और Church of England में इसलिए जो पूरा इंडॉक्ट्राइनेशन है वो इक्वालिटी की तरह का है कि भी हरे जो जो वहाँ पे जो धनिक लोग थे वो ये नहीं चाहते थे कि इंडियंस को इक्वल ट्रीटमेंट दी जाए इसलिए फिर जो दूसरे सेक्ट थे कैथोलिक है फिर अलग-अलग प्रोटेस्टेंट सेक्ट है दूसरे प्रोटेस्टेंट सेक्ट उनका कन्वर्जन का अटेम्प्ट चालू रहा लेकिन उसमें ब्रिटिश उनको फुल फ्लेज़ड एनकरेजम ब्रिटेन उनको एक्सप्लिसिट एनकरेजमेंट नहीं देगा। अब लेकिन उनकी बेसिक टेक्निक क्या होती थी? एक तो राइस, एक तो राइस क्रिश्चियनिटी बोला जाता है। आप गूगल करोगे तो मिलेगा राइस क्रिश्चियनिटी पे, कि बहुत गरीबी होती थी और वहाँ पे उनको खाना देके कन्वर्शन हो जाता था लेकिन राइस क्रिश्चियनिटी अब खत्म हो गई क्योंकि अब इतनी कहीं गरीबी है नहीं इतनी भूख मरी अब इंडिया में कहीं है नहीं पूरे दुनिया में इतनी भूख मरी नहीं है अफ्रीका में भी अब इतनी भूख मरी नहीं है जितनी आज से पचास साल पहले थी आज की टेक्निक क्या है सबसे बड़ी और दूसरा 2004 में मनमोहन सिंह और CPM की सरकार थी उन्होंने सेकंड स्टेज मिलाया तो उसकी वजह से दवाइयों के दाम किसी के पांच गुना किसी के दस गुना किसी के पचास गुना बढ़ गए दवाइयों के दाम जैसे कुछ कुछ इंजेक्शन आते थे कैंसर के बारे में इंजेक्शन का मैंने कुछ स्टडी किया था तो एक इंजेक्शन में प उनकी उम्र ज़्यादा हो गई, ज़्यादा जीए वो। मतलब कैंसर के आखिरी स्टेज में भी वो इंजेक्शन है, वो काम करता था और उसने आवयक्ति को दो-तीन साल जितना जीवन दिया। अब वो पेटेंट का कानून नहीं माँ था, तो वहीं इंजेक्शन भारत में 500 रुपए, हजार रुपए में मिलता। अब जो मिशनरी हैं, उनको ये और जो मंदिर है या तो भारत सरकार है वो इंजेक्शन फ्री में नहीं दे रही या नहीं दे पाती दे नहीं रही दोनों है एक तो पैसा भी नहीं खर्च करना और पेटेंट की वजह से पैसा खर्चा इतना बड़ा बढ़ गया है कि वो कर भी नहीं पाएंगे और इसमें मिशनरीयों की एक टेक्निक भी होती है वो टेक्निक क्� じゃあ、いらっしゃい。 और फिर भी वो कमजोर या जीरो दवाई देना चालू रखेंगे, फिर कहेंगे कि भाई देखो ये दवाई से ठीक नहीं हो रहा, ऐसा करो ना साइड में आप जीसस की मूर्ति रखो, और देखो शायद जीसस की मूर्ति का प्रभाव हो, तो अब जो व्यक्ति का इकलौता लड़का हो, या तो कोई बहुत इम्पोर्टेंट फैमिली मेम्बर हो ब リカウスコビマリトリコモナシューグリンディフィルキュスディンバドスコジャケカイエスキムーティキバジャセ、パシェンティコーライ。レギンパスメヤシクリスディノケリアプセルジスキムーティロコーリアシューキア、スキムーモーティー、ハタド。オッジャセイディオムーティー、ハタディティア、トフフルドーグリンゲ。トウォー、ハフテドオフテパ ठीक हो जाएगा। तो अब वो जो आदमी गरीब है, भूखा है, डिप्रेस्ड है, वो क्या सोचेगा? वो सचमुच इस बेकाबू में आ जाएगा। और वो ये सोचना शुरू कर देगा कि हाँ ये सचमुच जीसस की मूर्ति से ठीक हो गया। और फिर उसको इस तरह का कहेंगे कि देखो दवाई तो अपना काम करती है, लेकिन असली काम जो किया ह पर यहाँ पे सबसे बड़ी मार कहाँ पड़ती है कि जो मंदिर है वो इस तरह की दवाई का काम नहीं करते जो भारत में नॉर्थ ईस्ट का एरिया है जो पूरा कन्वर्ट हो गया मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा का भी काफी हिस्सा कन्वर्ट हो गया उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वहाँ पे आदिवासियों में क्योंकि जंगल का इल サ、so, ーカーマーペーパセペティーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディたディーディーディーディーディーディーディーディーディーディ फिर जो मंदिर है उसमें बड़े पैमाने पे वाद विवाद और mismanagement of funds हो रहा है. mismanagement कैसे हो रहा है यह मेरे दूसरे वीडियो में मैं explain करूँगा कि मंदिरों में क्यों mismanagement बढ़ रहा है और उसका उपाई क्या है? आ, मंदिरों में बहुत सारे मंदिरों में inheritance system है. inheritance � राजा ने वो मंदिर बनाया था और राजा ने वो मंदिर फिर पांच पुजारियों को सौप दिया तो पांच पुजारी उसका संचालन करते थे फिर उन पुजारियों के मरने के बाद उनके बेटों के हाथ में आया तो एक पुजारी के दो बेटे हैं तो वो दो मालिक बन गए दूसरे पुजारी के चार बेटे हैं तो वो चार भी का भी मालिकाना और एक पुजारी था जिसके दो लड़के हैं तो जिसके दो लड़के हैं उसके वोट का वेट डबल होगा अब उस बात को 10-15 पीढ़ी बढ़ गए अब उस मंदिर में 550 जितने महंत हैं 560 जितने महंत हो गए अब महंतों के बीच में सौदेबाजी भी होती है और केस भी होता है जैसे कि मान लो मैं उस मंदिर का महंत हूँ 私の家は、私の家は、私の家は、私の家は、私の家は、私の家は、私の家は、私の家は、私は、私の家は、私は、私のの家は、の家は、私の家は、私の家は、私の家は、私の家は、私の家は、私のは、私の家は、私の家は、私の家は、私の家私の家は、私のの家は、は、私の家は、私の家は、私の家は、私の家は、私の家は、私のは、私のの家は、私の家は、私の家は、私の家は、私私の家は、の家は、は、私の家は、私の家は、私 もう一つのでだとチャラミジャケコーメージャケンケントは何でしょうでしょう何でしょうでしょう何でしょう何でしょう何でしょう何でしょう何でしでしょう何でしょう何でしょう何ででしょうょう何でしょう何でしょう何でしでしょう何でしょう何でしょう何でしょう何でしょう何ででしょう何でしょうう何でしょうしょう何でしょう何でしょう何でう 1日ソウエのィンペ、500日ンカウガ、0ンソエクエディンペ、パレワーレモンカウガ、ドスリバーナンバーガ。ウジョンナンバーオタトウス、マンディルメディードタイ、キダンベティメセジナダンミレガウスメセビスパセン、モハンコミレガ、プジャリコミレガア、アシパセン、マンディルケカテメジャガ。アブジョン、イテネサタラシジャガレチョルレン、コーメケーショルレント、サーカーコ、バーナミリアタイ、キ、コレクトルネポイントケア、ウォーカレガ。 も、so, like so like so so、う1つの時に2つの時に2つの時に2つの時に2つの時に2つの時に2つの時に2つの時に2つの時に2つの時に2つの時に2つの時にいつの時に2つの時に2つの時に2 0の時に2つの時に2つの時に2つの時2つの2つにつの時に2つの時に2つの時に2つの時に2つの時0 2つの時に2つの時に2つの時に2つの0に2つの時に2つの時に2つの時に2つの時に2つの時に2つの時に2つの時に2つの時に2つの時に2つの時にの2つの時に2つの時 इसलिए फिर महान्त हैं वो साधारण बाजी के लिए एग्री हो जाते हैं कि डांपेटी में से दो लाख लिखना लेकिन बुक्स में सिर्फ दस हजार लिखते हैं और बाकी एक लाख नौ बजार हम यहीं पे बांट लेते हैं अब ऐसी धांधली जब बड़े पैमाने पे होने लगे तो लोगों से छिपती तो नहीं है तो उसकी वजह से जो � もしあなたの場合は、あなたの場合は、あなたの場合は、あなたの場は、あなたの場合は、なたの場合は、あなたの場合は、あなたの場合は、あなたの場合は、あなたの場合は、あたの場合は、あなたの場合は、あなたの場合は、あなたの場合は、あなたの場合は、あなたの場合は、あなたの場合は、あなたの場合は、あなたの場合は、あなたの場合は、あなたのの場合は、あなたの場合は、あなたの場合は、の場合は、あなたの場合は、あは、あなたの場合は、あなたの場なたの場合は、あな では、h i n 一 u youth、educated youth、そして、このような大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大な大な大きな大きな大きな大きな大きなな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大き दूसरा जो रीजन है वो एजुकेशन का कि सरकारी स्कूल है उसका स्टैंडर्ड पूरी तरह खराब हो गया है ये दोनों चीजें मिशनरियों ने मतलब मल्टीनेशनल कंपनियों ने साउथ कोरिया में भी की थी और फिलीपींस में भी की थी आज से 20-25 साल पहले ये सिस्टम फिलीपींस में आया था कि एग्जाम लिए बिना लड़के क しかし、このような基準の場合は、8 standard、9 standard、10 standard を走ることができます。そして、このような基準の場合は、私たちが1つの基準を走ることができます。そして、私たちが1つの基準を走ることができます。そして、私たちが1つの基準を走ることができます。 ईसीएसी स्कूल जो है अहमदाबाद के वहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड की फी कम से कम अस्सी हजार एक लाख रुपया है और वहाँ पे एग्जाम लेते हैं वहाँ लड़कों को फेल भी करते हैं तो वहाँ पे लड़के ज़्यादा पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है कि जो सरकारी स्कूल में है और जो सस्ते प्राइवेट स्कूल है वहाँ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 इस तरह की condition रखना शुरू कर देते हैं कि Christian को admission में priority देंगे और यदि family convert हो जाता है तो भी उसको admission में priority देंगे फिर इसी तरह से जो, जो मंदिर जो school चला रहे है उसमें काफी ज़्यादा fees है जैसे यहाँ पर मैं संपरदाई का नाम नहीं लूँगा लेकिन ह और जो मिशनरी स्कूल चलाते हैं वहाँ पे फीस रिलेटिवली बहुत ही कम है आज की तारीख में भी सिटी के एक्सपेंसिव एरिया है जहाँ पे जमीन का दाम अभी तो एक मीटर का दो लाख रुपया हो गया होगा वहाँ पे उनके स्कूल है और फिर भी वो स्कूल काफी सस्ते दामों पे आ, आ, मिशनरी स्कूल है वो एजुकेशन देते हैं � इसी तरह से college में हो रहा है कि जो self finance college है वहाँ पर fees बहुत जादा है और जो self finance college missionary चलाते हैं वहाँ पर वो आ, कम, काफी कम fees पर admission देते हैं और फिर दिरे दिने condition रखना शुरू करेंगे कि यदि student वो Christianity को belong करता है या convert हो जाता है तो उसको वो आ, उसको उसके पास से क マンディロの時代は、人々が生きている人々が生きている人々が生きている人々が生きている人々が生きている人々が生きている人々が生きている人々が生きいる人々が生きている人々が生きている人々が生きている人々が生る人々が生きている人々が生きている人々が生きている人々が生きている人々が生きている人々が生きてている人々が生きている人々が生きている人々が生て どうしてもハンマーのこと、サラスワティのこと、ギターのことはあまりに trust をすることができま और फिर मंदीर को काहते हैं कि ये जो तुमारे पास आ पैसा आया वो तुम्हें charitable activity में देना है वो official है, अपीचल है, एक trust है वो दूसरे trust को charitable activity के लिए पैसा दे सकता है, वो official है, तो इस तरह से मंदीर का पैसा वो सरश्वति के नाम का कोई trust हो को अगीता के नाम का trust हो को, हनु आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में बहुत सारे मंदिरों को सरकार ने टेकओवर कर लिया और उसका पैसा है वो इस तरह से मिशनरियों में डाइवर्ट हो जाता है, और अंत में आता है मीडिया से, मीडिया से कैसे कि जित कोई हिंदू साधु हो जिसके सामने सचमुच का केस हो या बात का बतंगड़ बनाना, जैसे एकदम नकली केस हो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 ニュースリーダーのことは、シャンクのは、シンクラチャレーのことは、マダカケスタウスメゼウバリバスア、アルバスウォードニュースパフェア、アルバスウォードスレミナントスレミナントスレミナントスレミナントスレミナントスレミナントスレミナントスレミナントスレミナントスレミナントスレミナントスレミナントスレミナントスレミナントスレミナントスレミナンレミナントスレミナントスレミナントスレミナナントスレミナントスナントスレミナントスレミナントスレ जो उसके खिलाफ आरोप था, frankly तो उसके उसमें arrest भी नहीं बनता कि वो, वो आ, जो जिस लड़की के साथ उसके संबंध का गलत आरोप था, video भी उसका forged था। channel ने admit भी किया कि video था, वो नकली video था, लेकिन मान लो video असली भी हो। तो भी उसकी जो जो एक्शन थी नित्याश्वामी नित्यानंद की एक्शन वो क्राइम नहीं बनता क्योंकि जो लड़की थी वो 18 वर्ष से ऊपर थी एडल्ट थी किसी तरह का जोरजबरदस्ती नहीं था तो भी उसको पुलिस ने एरेस्ट किया और उसके सामने जो कवरेज आया था वो एक ही वीडियो थे वो बार-बार दिखाते गए और उसके सामने जो कवरेज था वो घंटों से घंटों तक चला और फाइनली जब कोर्ट ने उसके इल्जाम में से बरी कर दिया कि भाई कोई इल्जामी नहीं बनता तो वो कवरेज भी पूरा सारे दो न्यूज なのんの子ケケケスメキシダラガジョージャスティカケスニアジョージャスティカケスニアジョージャスでィカケスニアジョージャスティカケスニアアアジョージャスティカケスニアアアジョージャスティカケスニアアアジョージャスティカケスニアアアジョージャスティカケスニアアアジョージャスティカケスニアアアアジョー कि जबरजस्ती की गई है या जबरजस्ती से शादी कराएगी और कुछ कुछ आरोप ऐसे हैं कि वो अपने आप में क्राइम ही नहीं बनते कि नारायण साईं के ये लफड़े हैं तो लफड़ा रखना कोई आरोप नहीं होता फिर उसके पास इतनी जमीन है तो जमीन रखना कोई क्राइम नहीं होता और दूसरा यदि उसने जमीन एक एक केस है कि बस इतना ही है कि वो खेती की जमीन है, और खेती की जमीन पर आश्रम चला रहे हैं, तो technically जो non agricultural land होती है, उस पर किसी भी तरह का construction करना ग्यार कानूनी होता है, पर इस तरह से तो आपको पूरे इंडिया में हजारों फार्माउस मिलेंगे, कि कहने के लिए फार्माउस है वहा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 आप उसके पूरे केस की डिटेल देखो तो देखो लोगों के बयान कितनी बार बदल रहे हैं और उसको मीडिया लगातार हाइलाइट किया जा रहा है और जब बरी हो जाएंगे तब दो मिनट में सारा किस्सा खत्म हो जाएगा कि भाई ये आरोप में से बरी हो गए ये आरोप में से बरी हो गए इस आरोप में उनको दो पांच करोड़ का फाइन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 とも、このような人間の image は、society は、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、しそして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そしそして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、て、そして、そして、 तो ये सब मिला के सारे कारण है एक तो जो missionary की टेटनिक क्या है दवाई देना और दवाई को psychology से mix करना की beginning में zero dose देंगे फिर कहेंगे कि बहुत तुमारे अपने भगवान की मुर्ती रखो और zero dose चलू रहेगा फिर कहेंगे कि भगवान की मुर्ती के साथ Jesus की मुर्ती रखो � でも、このように言うと、そのような factor は、このような factor は、このような factor は、このような factor は、このような factor は、このような factor は、このような factor は、このような factor は、このような factor は、のよな f このような factor は、このような factor は、こな factor は、このよな f a c t o は、このような factor は、このよな f な f な f ここのは、このような factor な factor は、のようなは、このような f a c t o のよのような factor は、このような factor は、このような f a c t は、このような factor は、このような f a c t o のよは、このような f のようなは、は、 でも、material reason はあなたのために、私たちはあのために、例えば、a l e x a n n t a のために、そのために、m a e r i a a そのために、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼らは、彼ら ウスケパスパターフェンクネギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギ उसके सैनिक थक गए थे और हाथियों से डरते थे उसके घोड़े लेकिन हाथियों का तोड़ भी उसने ढूंढ लिया था और उसके सैनिकों ने यमुना क्रॉस करने से मना कर दिया इसलिए उसने तय किया कि वह वापस ग्रीस जाएगा और चार घोड़े ज्यादा सैनिक लेके आएगा और उसके सैनिकों ने क्यों मना कर दिया क्य ヨナン、イギリス、イテネサレロ、パレテ、ジョギ、110ペスペ、プリドニア、クロスカネゴティアーテ、トウグリースジャケ、ディチャー、バニセナレキアタ、トキャハロータ、ウォトエ、カロギー、イティアス、マンタイ、パメラカネガポイントエキ、マルチナションコミニアジョアゲ、バディユスケピチェ、ワイドマテリアルファクターエサニエキセルフォウンケバス、メディアゲア、メディア、メディア、チャーネキエビト、ペサチェイエ、ティ、ノロジェイエ パサビハワメセニアタ、パサイラクルトゥキャラ、イラカテルトゥキャラ、イラカ、イラカテルキャラ、イラカケルトゥネウンコ、ムフメデディア、ダンメディア、キャアをプラテルトゥキャレジャオ、ウンケにはハティアーティス、イラカテルトゥパイ、アロー、ハティアーティアーキャンキしてケパス、エンケパス、エンケパス、エンケパス、エンジニアンガエンジニアンガテクノロジェ、ア、エンジニアンガティクノロジェクショウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウ ウィッティミナンスは、ウィッティミナンスは、ウィッティミナンスは、ウィッティミナンウィッティミナンスは、ウィッティミナンスウィッティミナンスは、ウィッティミナンスは、ウィッティミナンスは、ウィッティミナンスは、ウィッティミナンスは、ウィッティミナンスは、ウィッティミンスは、ウィッティミナンスは、ウィッティミナンスィッティミナンは、ウィッティミナンスは、ウィッィミナンスは、ウィッティッティーは、ウィッティッティーは、ウィッテーは、ウィッティッティッティティッティ Uh, काम करने वाली महिला उसके सामने गलत केस नाट होकर दे कोई लेबर उसके सामने गलत केस नाट होकर दे कोई पड़ोसी उसके सामने गलत केस नाट होकर दे आसपास का कोई टुच्चा नेता हो कॉरपोरेटर है मिले वो उसके खिलाफ कोई गलत यूनियन बाजी करके धरने नारे प्रदर्शन करना शुरू ना कर दे तो दिन में वो काम आठ でも、このコンピューターは、コンピューターは、コンピューターは、コンピューターは、コンピューターは、コンピューターは、コンピューターは、コンピューターは、コンピューターは、コンピは、コンピューターは、コンピューターは、は、コンピューターは、コンピューターは、コンピューターは、コンピュは、コンピューターは、ーターは、コンピューターは、コンピューターは、コンピューターは、コンピューターは、コンピュータは、コンピューターは、コンピューターは、コンピューターは、コンピュータ तब तक हम एमएनसी की बराबरी नहीं कर पाएंगे और वो करने के बाद हमें करने के साथ साथ बाद नहीं ऐसा नहीं कहता कि पहले ये बाद में हुए हमें अपने मंदिरों का मैनेजमेंट सुधारना पड़ेगा तो मंदिरों का मैनेजमेंट कैसे सुधर सकता है उसके ऊपर मेरा अगला वीडियो है धन्यवाद